हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हेना जी एक कहानी है आपको बताता है एक जमाने बहुत दिन के पहले एक माजे आप जाए से बंगाल में था वो माजी वैष्णव, न क्या किया तो ऐसे आ रो रो चल और यात्रियों को नदी का फार खारवा दिन तो वो माजी तो शिक्षित नहीं था लेकिन पूरी श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण और ऐसे नौ चलाने में सदैव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे बहुत अच्छा और ऐसे संतुष्ट जितने पे फैसल मिला नौ चलाने से तो उसको लेके ओ, खानना फिरना सोना परिवार का पालन सब कुछ किया है तो गौरव था लेकिन भक्ति में धनी था तो एक बार क्या हुआ कलखाते से एक बड़ा डॉक्टर प्रोफेसर आया था वो दम्भिक अहंकारी प्रोफेसर था और नास्तिक भी था तो ऐसे ही वो प्रोफेसर नौ में आया नदी फारे बड़ा बड़ी नदी थी तो वो माझी तो नौ चलाया और हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे चलाना क्या समय ऐसे बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो so, वो, वो प्रोफेसर थोड़ा घुसा हुआ सोच रहा था वो क्या, क्या मूर्ख आदमी है तो कुछ भी नहीं जानते हो तो खाली नो चल आते है और हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हैं और आ, हारी कृष्णा, हारी कृष्णा बोलते है, वो उससे क्या फायदा होता है वो प्रोफेसर ऐसे सोच रहा था तो प्रोफेसर अहंकार से वो मैजिक और बॉलर कि तुम शिक्षित हो कुछ जानते हो आधुनिक ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ जानते हो वो माज़ी बोला मैं क्या जानता हूँ मैं खाली माज़ी हूँ मैं नौ चलाते हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कहते हूँ मैट्रिक भी नहीं है और कुछ भी नहीं किया तो खाली यही जानता हूं कि भगवान है और भगवान की इच्छा से सब कुछ चलते रहते तो यही जानता हूं और भगवान की कृपा से जो भी फैसला मिलता हूं यही नो चलाने से तो ऐसे मेरा जीवन चलते बिल्कुल संतुष्ट हूं ऐसे हूँ आप जाए से बौरा फंडित नहीं हूं आप महान व्यक्ति है मैं जानते हूं तो वो प्रोफेसर और गुस्सा हो बोला क्या तुम क्या मूर्ख आदमी हो भगवान नहीं विश्वास हो तुम नहीं जानते हो की मॉडर्न साइंस में प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं हो साइंस के बारे में क्या जानते हो उमा जी क्या गलत साइंस फाइंस क्या बोलते? साइंस, साइंस साइंस क्या साइंस के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो तुम्हारा जीवन क्या एक वार पच्चीस एकदम नष्ट हो गया है कलश हो गया है. तुम नहीं जानते साइंस नहीं जानते तुम क्या मूर्ख हो तुम नहीं जानते हो मैं बड़ा प्रोफेसर हूँ बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स सब के बारे में मेरा ज्ञान है और तुम कुछ भी नहीं जानते हुँ. ठीक है नो चला ठीक है चलाता हूँ चलाता हूँ हरे कृष्णा, हरे कृष्ण क्या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कहते हो कुछ ज्ञान है, है मुझे ज्ञान नहीं है जोग्रफी भूगव के बारे में कुछ ज्ञान नहीं क्या जानते हो मैं कल से आया हूँ और राष्ट्र का राजधानी से आया हूँ तुम कभी भी कलकत्ता गए हो और छी एसप्लेट विश्वविद्यालय वो सब कुछ देख लिया हो कभी भी नहीं कलकत्ता वो क्या है यार सुनना की कलकत्ता ऐसे वहां ला गए लेकिन मैं गाँव में रहते हूँ क्या क्या ज्ञान है मुझे कल के बारे में आप प्रोफेसर वाला क्या क्या तुम क्या मूर्ख हो तो खाली लोग चलाते हो हरे कृष्ण बहुत हो साइंस के बारे में ज्ञान नहीं है काचे के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा आधा जीवन एकदम कलाश हो गया है ठीक है ठीक है क्या करना हरे कृष्ण चला तुम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे क्या मधुर नाम है भगवान का क्या मधुर नाम है क्या देखो आ आकाश में वो सब मैं गाते हूँ जी हाँ तो लगता ही एक बड़ा तून होगा तो हाँ ऐसा लगता है वो मिथियोलॉजी के बारे में ज्ञान हो तुम्हें क्या क्या मी नहीं चाहता हूँ नहीं मीठिया नहीं मीट नहीं खाता हूँ मीठियरजी के बारे में है पचहत्तर परसेंट जीवन एकदम खलास हो गया ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्णा तू तूफान आते है तूफान आते है और, और हम नदी का पार से अभी तक बहुत दूर है तो ऐसा लगता तो बहुत बारिश जर होगी हा लगते की वो नो तो डूब जाएगा तो डूब जाते हैं डूब जाते हैं हे hey, प्रोफेसर तुम्हारा ठहरना ऐपते हो मुझे नहीं मुझे नहीं ओ oh, प्रोफेसर जी तुम्हारा पूरा जीवन हंड्रेड परसेंट बेव नष्ट हो गया हो तो ऐसा प्रोफेसर डूब गया नदी में और माझी ठहरने से पार किया है और वो माझी भाग सागर पार किया है कैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे विश्वास के साथ और हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से जिक्षित नहीं होने के भी बड़ा ज्ञानी नहीं होने के भी बड़ा प्रोफेसर नहीं होने के भी अगर एक सारा आदमी का विश्वास है भगवान का नाम है वो भव सागर पार कर सकते भगवान की कृपा से धने जने पांडित जर ना नहीं पाए केवल भक्तिवश चैतन्य गौसा धन से जन से पांडित्य से कृष्ण न्याय ना पाए भगवान कृष्ण को मिल नहीं मिलते केवल भक्तिवश चैतन्य गौसा चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण से अभिन्न है वे भक्ति के वाश में आते ऐसा नहीं है कि अगर कोई पीएचडी एमएससी, डॉक्टर धनी कुल ऐसा अगर हो ऐसा नहीं है कि ऐसा बड़ा भौतिक क्वालिफिकेशन से वो भगवान की कृपा जनएंगे तो ऐसा नहीं है में और भी बोला है कि डीने रे अधिक दया हरे भगवान कुलीन पंडित, धनीय, बड़ा अभिमान सामान्य हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन है या अगर मैं उ में जन्म ले हूं अगर कुलीन पंडित या धनी हो अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो वे, वो मेरा भाग्य है लेकिन शैशान्य महाप्रभु कहते हैं कि दीन रहे अधिक जाया करे भगवान भगवान अधिक जाया कहते हैं दीन लोगों को क्योंकि जिनके पास धन है जिनके पास पंडित्य है जो खुलीन है सामान्यता ऐसा व्यक्ति के बड़ा अभिमान भी है और अभिमान क्या है वो लुकन है भगवान की भक्ति में क्योंकि भगवान की भक्ति में श्रेष्ठ कुण क्या है नम्रता नम्रता तो अहंकार से भगवान को कभी भी नहीं मिलेंगे भगवान की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होती है अगर अहंकार हो कि मैं बड़ा हूँ तो ऐसे है अशिक्षित गरीब लोगों की बड़ा अवसर है कृष्ण भक्ति में तो ऐसा नहीं है कि अगर धन है आपके पास सब कुछ फेंकना तो ऐसा नहीं है लेकिन धन से और समाज में बड़ी स्थिति में स्थित होने से अहंकार नहीं होना चाहिए अहंकार नहीं होना चाहिए चीचान्य महाप्रभु की मुख्य शिक्षा है चुनादी सुनी चैना करोरअी सहिष्णुना अमानिना मान देना की सदा हरी चिचन महाप्रु की शिक्षा है सदाईवा हरि नाम करो कौन सधाइवा हरि नाम कर सकते है आगार में अहंकार ज्यादा होते हैं, हम एक बार भी कृष्ण नाम नहीं कर सकते हम सोचेंगे क्या कृष्ण नाम बोलना मेरे लिए क्या जरूरत है नहीं बोलू हूँ कृष्ण नाम लेना लेकिन ले कोई जरूरत नहीं है तो ऐसे ही सोचने से ऐसे ही अहंका से कृष्ण नाम मुंह में नहीं आते हैं और जितने भी अहंकार होते हैं इतने सा रोकथोक होते हैं भगवान की भक्ति में तो भगवान की भक्ति पूरी होती है दैन भाव से लेकिन आगा हम दम भी खोते हैं अगर हम स्वर्ष मैं भौड़ो हूं तो कैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे कैसे नम्रता होगी कैसे भगवान की कृपा मिलेंगे तो इसलिए चेचान्य महाप्रभु बोले कि की चुनाचे न तो त्रिन अर्थात तो खुद नीच मानना चाहिए और चरारी बस सुना वृक्ष से सहिष्णुता गुण ज्यादा होना चाहिए वृक्ष वृक्ष को काटना है और डाल ठानना है फल फल लेना है लेकिन वृक्ष कभी भी खिलाफ नहीं करते जो भी जो भी अन्य व्यक्ति कहते हैं वृक्ष को तो वृक्ष तो कभी भी खिलाफ नहीं करते हैं तो ऐसे भी सहिष्णुता का गुण सहन चाहिए सब कुछ जो होते हैं भक्त लोग शांति में ग्रहण करते हैं सोचते है कि जो भी होते हैं वो भगवान की दया है तकलीफ में हो दर्द में हो कठिनाई में हो जो भी स्थिति में हो भक्तों से राइव सोचते है कि जो भी होते हैं ये भगवान की दया है और भगवान को परीक्षा कहते हैं तो से नहीं चुना सही थोड़ा अपी सहिष्ठना और की प्रशंसा नहीं चाहते ये वही शिक्षकों में और मान देना सदैव खया है दूसरे लोगों की प्रशंसा करना आप महान हैं, मैं कुछ नहीं हूँ सामान्यतः हमें ऐसा चाहते हैं कि सब मेरे प्रशंसा करेंगे और मैं किसी की प्रशंसा नहीं करूंगा लेकिन वाइसना गुण विपरीत है वाइसना गुण बिल्कुल शुद्ध है तो खुद मान याजात नहीं चाहते हैं, वैष्णव की इच्छा है कि भगवान के गुणगान भगवान की कीर्तन करना और भगवान के भक्तों आ, की प्रशंसा करना और मैं कुछ नहीं है जो तो ऐसी भावना से चुनादीसू नीचे ना दैन्य भाव से सहिष्णुता गुण से और दूसरों की प्रशंसा करना मान देना अमाना मान देना तो ये ये चार गुण पूर्ण होती है और इसी भावना में वैष्णव भावना में भक्तों सदैव हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरि राम राम राम हरी हरि बोलते हैं और ऐसी भावना से अगर भगवान का नाम लेना है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं भगवान का पूरा दर्शन होते हैं ऐसे नाम जप और कीर्तन करने से तो ऐसे नम्रता ऐसे दायन भाव उन्नयन करना चाहिए भक्ति में बल सहज की नम्रता होना चाहिए निराहंका होना चाहिए ऐसे बल सहज लेकिन वास्तव जीवन वास्तव शिक्षण में ऐसे दिव्य गुण लाना और अभ्यास करना इतना सहज नहीं है क्योंकि अनादिताव से क्र क्र जाम में हमारी भावना पृथक थी सामान्यता इस भौतिक जागत में सब बद्ध जीव की ऐसी भावना है ईश्वर अहम मैं ईश्वर हूँ मैं भगवान हूँ मई भोगी हूँ ईश्वर अहम हम भोगी मैं क्यों भगवान की सेवा करूँगा क्यों भगवान की चरण में आत्म करना मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है तो ऐसी भावना होती है तो इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति अभ्यास करते हैं, तो ऐसी दिव्य भावना कि मैं घास से नीच हूँ तो ऐसी भावना लाना हमारे लिए मुश्किल होते हैं। हम सामान्यतः हम सोचते हैं कि मैं भगवान से भी बड़ा हूँ <laughs> तो अगर ऐसी ऐसी भावना होती है तो कैसे हम सोचेंगे कि मैं घास से नीच नीचू तो कैसे सोचने घास मैं से मैं कैसे घास से नीच नीचू मैं मानुष हूँ घास तो घास है और मैं मानुष हूं मैं बड़ा आदमी हूं लेकिन वायुष्ण भावना विपरीत होती है वाइसाव अब खाली नहीं बोलते है की सुनी चुना लेकिन पूरा हृदय के साथ सोचते हैं कि पापी लोग के बीच मैं सबसे बड़ा पापी हूँ नीच व्यक्तियों के बीच मैं सबसे नीच हूँ जी हो पापिष्टो पुरुष से नघिष्टो जे मोरा नाम सुने कोई। जे मोर नाम लोय थार्ण दस राजोस्वामी कहते है वे समृद्ध के लेखक के, वे महान शुद्ध वाइष्णव हूँ लेकिन स्वयं के बारे में नहीं सोचते कि मैं महान वाइष्णव हूँ सोचते है की जगा वो इसे फापिष्ट जगाय माधा चन्द महाप्रु की लीला में जग और माधाए दो बड़े बड़े डाकू थे अपराध ही थे महाप्रभु की कृपा से दोनों के हुए, उड़े बड़े बहुत बड़े धुरता थे चीचन्य महापुरु की कृपा दोनों के उद्धार का लेकिन कृष्णराज गो स्वामी जिनका जीवन में पूरा जीवन में एक ही पाप की छाया भी नहीं थी वे खुद के बारे में सोचते हैं कि मैं बड़ा पापी हूँ ज्यादा माधाई से मैं बड़ा पापी हूँ और पूरी से कीट होते वो इसे लौघिष्ट पूरी मतलब ताँ ताती का कीट से मैं लघु हूँ मतलब मैं झूठ हूँ मेरा कुछ पोजीशन नहीं है मैं एकदम सामान्य हूँ मेरा कुछ पद नहीं है समाज में मैं नीच नीच नीच नीच नीच नीच नीच से से से से से से वाइसा भावना है और कृषि स्वामी और क्या बोलते हैं कि आग कोई व्यक्ति जई मोरा नाम सुने थारुण्य कर, मेरा नाम सुनने से लोगों का पुण्य क्षय होते कम जाते हैं और आग को नाम बोलते हैं, उस व्यक्ति का पाप होते हैं। तो कृष्णस कभी को गोस्वामी ऐसे खाली नहीं लेखते हैं, लेकिन इनकी हृदय भावना ऐसी होती है तो ऐसी भावना होनी चाहिए दम्बिक होने से अहंकारी होने से भगवान की कृपा कभी भी नहीं मिलते चाहे भी हम पंडित है धनी है कुलीन है प्रोफेसर है आ, पी पीएचडी, डॉक्टर जो भी हो सदैव समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ भगवान के समूह और भगवान के शुद्ध भक्तों के समाज में मैं कुछ नहीं हूँ और ज्ञान जो प्राप्त हुआ मुझे वो क्या है वो ज्ञान का सागर में एक बूंद का कण है सिर्फ तो ऐसा समझना चाहिए भाव वास्तविक वो ही भक्ति है भक्ति है तो मैं खाली कहते हूं मेरा खुद की जिंदगी में एक डाइन भाव का लेश भी नहीं है फिर भी मेरा विश्वास है कि आगर में वास्तविक भक्तों के चरित्र का प्रशंसा करता हूं तो वो दिन आएगा जिसमें मेरा फर जैसा हृदय में कुछ दाइन स्वभाव आएगा मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जीवन में कुछ भी पुण्य नहीं हुआ मेरा जीवन में दाइन भाव का एक बूंद भी कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरा यही विश्वास है कि क्योंकि मेरा संबंध है कृष्णा कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति बेराम स्वामी प्रभुपात के साथ इनके चरण व्रज में मेरा कुछ स्थान है वे इतने दयालु है वे कथित पावन है और मुझको इनके चरण छाया में मुझको शरण दिया है इसलिए मेरा विश्वास है कि मेरा कुछ अधिकार नहीं है मेरा कुछ क्षमता नहीं है भक्ति करने के लिए दाइन भाव बिल्कुल नहीं है मेरा हृदय में मुझे केवल अहंकार है लेकिन मेरा यही विश्वास है कि अगर मैं प्रयास करता हूँ शुद्ध भक्तों के दाइन पूर्ण चरित्र प्रशंसा करना, तो शुद्ध वैष्णव असीम कृपा से वो दिन आएगा जिसमें मैं भी दाइन्य भाव से भगवान की भक्ति करूँगी तो यही मेरा प्रार्थना है आप सभी प्रिय दर्शक गण आप दाइन भाव से सदैव हरिक्ण नाम जाप और मुझे आशीर्वाद दे जैसे कि एक दिन में मैं भी आज जैसे डाइन भाव से हरि कृष्ण नाम जाप कर सकेंगे